पिछली बार की तरह इस बार भी विक्रांत को यही लग रहा था कि उसका एडवेंचर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इसी उम्मीद में वो इसके ठीक समय पर एडवेंचर होने वाले स्थान पर पहुंच गया था लेकिन आज के एडवेंचर में जो हुआ वो उसके अनुमान के बिल्कुल अलग था विक्रांत ठीक 8 बजे डीएन नगर ऑफिस ब्रांच के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर पहुंच चुका था वो वहां पर अपने एडवेंचर के होने का इंतजार ही कर रहा था कि उसे अचानक से अपने सामने से नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर मिस्टर अतुल सिंह आते हुए नजर आए अरे विक्रांत अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था अतुल ने विक्रांत को देखते ही कहा विक्रांत अतुल सिंह से सिर्फ एक ही बार मिला हुआ था ऐसे में वो उन्हें एक बार में पहचान नहीं पाया दरअसल अतुल सिंह नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे ऐसे में उनका यहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट में मिलना विक्रांत को कंफ्यूज कर रहा था अरे मैं अतुल अतुल सिंह पहले नारकोटिक्स में था अतुल विक्रांत की कंफ्यूजन को समझ चुके थे सो उन्होंने खुद ही विक्रांत को अपना परिचय देते हुए कहा अरे, अरे हाँ हाँ उस्मान सुपारी वाले केस में बात हुई थी आ, हाँ, हमारी लेकिन तुम यहाँ अकाउंट में विक्रांत ने कन्फ्यूज होते हुए कहा अरे क्या बताऊँ यार वहाँ परफॉर्मेंस नहीं सही थी तो यहाँ ट्रांसफर कर दिया लेकिन कोशिश कर रहा हूँ जल्दी ही पहुंच जाऊंगा फिर से अतुल ने विक्रांत के कान में बुदबुदाते हुए कहा वहाँ काम कम था यार आराम की जिंदगी थी <laughs> अच्छा मैं तुम्हारे पास जरूरी काम से आ रहा था अतुल ने बात बदलते हुए कहा हाँ बताओ अरे तुमने कासिम मोहम्मद खान के अकाउंट में एक लाख ट्रांसफर किए थे ना अतुल ने विक्रांत की तरफ देखते हुए सवाल किया कासिम मोहम्मद खान विक्रांत को इस नाम का कोई आदमी नहीं याद आ रहा था अरे फूल मंडी वाला कासिम भाई जो तारिक अहमद का भतीजा है अतुल ने विक्रांत को याद दिलाते हुए कहा ओ वो हाँ हाँ याद आ गया विक्रांत ने फिर अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए कहा हाँ पैसे ट्रांसफर किए थे तो क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम अरे नहीं प्रॉब्लम नहीं है वो तुम्हारे पैसे एक दो दिन में तुम्हारे अकाउंट में वापस आ जाएंगे यही बताने के लिए तुम्हारे पास आ रहा था उचा इसी बहाने तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी अतुल ने बेहद खुश होते हुए कहा हाँ लेकिन वो पैसे तो मैंने उसके उधार को चुकाने के लिए दिए थे मेरे एक फ्रेंड ने उससे पैसे उधार लिए थे ना विक्रांत ने जवाब दिया वो पैसे मुझे वापस नहीं चाहिए अरे बॉस मुझे पता है कि तुमने उधार चुकाया था लेकिन अभी पैसा वापस मिल रहा है तो फिर लेने में क्या प्रॉब्लम अतुल ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा वैसे भी वो सला अभी जेल में है और उसके सारे बैंक अकाउंट्स सीज कर दिए गए हैं। लेकिन अरे लेकिन वेकिन छोड़ो कोई अकेले तुम्हारे ही पैसे थोड़े ना लौट रहे हैं। उसने जितनों से पैसे लूटे है सबके वापस किए जा रहे हैं वैसे भी उसने इतने कांड किए हैं ना कि अब उसे पूरी जिंदगी जेल में ही रहना है उधर पैसे लेकर क्या करेगा जेल में तो वैसे ही फ्री का होटल है <laughs> सही बोला भाई विक्रांत भी जोर से हंस पड़ा उसे अतुल की बात ठीक भी लग रही थी कासिम ने बहुत गलत काम धंधे करके कमाई की थी ऐसे में उसके पैसे लेने में विक्रांत को ज्यादा परेशानी भी नहीं थी अच्छा अतुल भाई चलता हूँ अभी इम्पोर्टेंट केस चल रहा है एक बार काम खत्म कर लू फिर मिलते हैं कभी लंच में विक्रांत ने अतुल के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा जरूर भाई जरूर अच्छा कोई जरूरत हो तो बताना मुझे कोई भी काम हो तो अतुल ने विक्रांत से हाथ मिलाते हुए कहा अभी विक्रांत हाथ मिला ही रहा था अचानक से उसका फोन बज उठा विक्रांत ने देखा ऑफिस से राघव का फोन है ऐसे में वो इस कॉल को अभी इग्नोर नहीं कर सकता था ओके ओके बात करो बात करो मैं चलता हूँ फिर मिलते हैं कभी अतुल ने विक्रांत के कंधे पर अपना हाथ थपथपाते हुए कहा विक्रांत ने भी अपना सिर हिलाते हुए उन्हें इशारों में बाय कहा और फिर तुरंत ही उसने राघव का फोन उठा लिया हाँ राघव बोलो राघव की आवाज थोड़ी घबराई हुई थी उसने हड़बड़ाते हुए कहा विक्रांत सर कुछ गड़बड़ है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्या हुआ बताओगे अभी मेरी मीनाक्षी नेगी के डॉक्टर से बात हुई जहां पर मीनाक्षी पहली बार अपनी मेंटल अच्छे से इलाज किया वो काफी इम्प्रूव भी कर रही थी लेकिन छह महीने बाद मीनाक्षी को उसकी देखरेख से हटा लिया गया उसका इलाज किसी प्राइवेट डॉक्टर से कराया जाने लगा ऐसे में उस डॉक्टर को कुछ पता भी नहीं है की अब मीनाक्षी की हालत कैसे है हम्म hmm, विक्रांत ने चौंकते हुए कहा लेकिन मीनाक्षी पैरालाइज है वो बोल नहीं सकती है तो फिर किसने उसका डॉक्टर चेंज किया है मतलब मिस्टर तलवार ने तलवार ने डॉक्टर चेंज किया लेकिन क्यों पता नहीं राघव ने कहा मैंने डॉक्टर से भी पूछा लेकिन वो भी कंफ्यूज थे उन्हें भी नहीं पता कि मीनाक्षी का डॉक्टर किसने चेंज किया अच्छा तो ये प्राइवेट डॉक्टर कौन है विक्रांत ने सवाल किया यह भी नहीं पता राघव ने जवाब दिया अब अगर किसी हॉस्पिटल में भर्ती होती या वहां से इलाज चल रहा होता तो पता चलता लेकिन ये उसका कोई पर्सनल डॉक्टर है उसके घर पर जाकर इलाज करता है यही बात मुझे थोड़ी अजीब लगी इसीलिए मैंने आपको तुरंत इन्फॉर्म किया आप अपने नेटवर्क से पता लगा सकते हैं हम्म, रुको देख दो तो। विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा इसके बाद विक्रांत ने राघव का फोन रख दिया इसके बाद उसने तुरंत ही अपने फोन से उस पुलिस वाले का नंबर डायल कर दिया जो की इस वक्त रोहन निगी के घर पर तैनात था लेकिन फिर अचानक से विक्रांत के मन में कुछ आया और उसने फोन कट कर दिया विक्रांत को लगा के हेडक्वार्टर के इन्वेस्टिगेटर्स रोहन नेगी के घर पर उसके जेल से भागने की वजह से तैनात है वो लोग रोहन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें मीनाक्षी की हेल्थ इश्यू से क्या मतलब उन्हें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं होगा यही सोचकर विक्रांत ने उन्हें फोन नहीं किया अब विक्रांत इस केस के बारे में फिर से सोचने लग गया राघव ने अभी जो न्यूज दी थी उसने तो इस पूरे केस की थ्योरी को ही घुमा रख दिया कुछ समझ नहीं आ रहा था अब तो यही लग रहा था कि मीनाक्षी ने बुझ कर बीमार होने का नाटक कर रही है, है, है। किडनेप भी किया लेकिन ऐसी सुनिधि की थ्योरी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था सुनिधि के मुताबिक अगर मीनाक्षी सच में बीमार होने का नाटक कर रही है तो फिर वो कैसे अकेले अपने घर से निकल सकती है एक केयरटेकर तो 2400 घंटे उसके साथ रहती है उसकी आंखों में धूल झोंक कर घर से बाहर निकलकर किडनैपिंग करना कोई मामूली बात थोड़ी ना है वो भी एक बूढ़ी औरत के लिए एक मिनट विक्रांत जैसे ही अपने ऑफिस के गेट के पास पहुंचा उसके दिमाग में एक आइडिया है वीरेंद्र तलवार हाँ इसको फोन करता हूँ इधर उधर भटंग से अच्छा है कि मैं सीधे ही वीरेंद्र से बात करता हूँ इसके बाद विक्रांत ने तुरंत ही अपने फोन में वीरेंद्र का फोन नंबर डायल कर दिया हेलो मिस्टर वीरेंद्र तलवार बोल रहे हैं विक्रांत ने बेहद शांत होते हुए कहा मैं मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ कल आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तो मुझे आपसे कुछ सवाल करने थे मीनाक्षी नेगी जी के संदर्भ में उनकी तबीयत के बारे में दरअसल यहाँ उनके काफी सारे फैंस मौजूद हैं और उन्हें मीनाक्षी जी की काफी चिंता है तो मैं बस यही जानना चाह रहा था की मीनाक्षी जी अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है न विक्रांत अब तक चलते हुए अपने ऑफिस में पहुँच चुका था उसने देखा की यहाँ ऑफिस में सब उसकी तरफ उत्सुकता से देख रहे थे ऐसे में उसने तुरंत ही अपने फोन को लाउडस्पीकर पर डाल दिया अब वीरेंद्र तलवार की आवाज यहाँ ऑफिस में सभी को साफ सुनाई दे रही थी और सभी बेहद उत्सुकता से सेनाक्षी जी रेगुलर अपने चेकअप के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल जाती है और अब उनकी तबियत भी काफी ठीक है जल्दी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी डोंट so वरीट अच्छा आप खुद जाते हैं उनके साथ अगर किसी हेल्प की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा विक्रांत ने कहा हाँ हाँ मैं जाता हूँ हमेशा साथ रहता हूँ उनके अभी कोई मदद की जरूरत नहीं है आप लोग परेशान मत होइए। मिस्टर तलवार ने जवाब दिया अच्छा तो आपने किसी प्राइवेट डॉक्टर को रखा हुआ है क्या जैसे घर में देखभाल करने के लिए विक्रांत ने बड़ी चालाकी से इसमें आगे बात जोड़ते हुए कहा अच्छा अगर किसी प्राइवेट डॉक्टर की जरूरत हो तो हमें बताइएगा हम इंतजाम कर देंगे प्राइवेट डॉक्टर मिस्टर तलवार थोड़े कंफ्यूज होते हुए बोले मेंटल डिजीज के भी प्राइवेट डॉक्टर होते हैं क्या पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ अगर आपकी जानकारी में ऐसा कोई अच्छा डॉक्टर है तो प्लीज बताइए मुझे हम मीनाक्षी को ठीक कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मिस्टर मीनाक्षी की बीमारी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। वो बड़ी ईमानदारी के साथ हर सवाल का जवाब दे रहे थे उन्हें तो प्राइवेट डॉक्टर के बारे में भी नहीं पता है लेकिन अगर ऐसा है तो फिर मीनाक्षी नेगी ने भला अकेले ही कैसे खुद का डॉक्टर बदल दिया इसका मतलब मिस्टर तलवार जरूर कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हैं लेकिन झूठ क्या झूठ बोल रहे हैं वो विक्रांत ने तुरंत ही उत्तर दिया अच्छा ठीक है हम जल्द ही आपको एक अच्छे डॉक्टर से मिलवाते हैं उम्मीद करते हैं कि मीनाक्षी जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं अच्छा एक और बात आपसे पूछनी थी जी बिल्कुल बताइए मिस्टर तलवार ने कहा जी हमारे पास मीनाक्षी जी के एक फैन मौजूद है ये उनका सवाल है हमने सुना है की मीनाक्षी जी के पास एक खास तरह का पीले रंग का स्कार्फ हुआ करता था शायद इन्होंने कभी मीनाक्षी जी को उस स्कार में देखा था क्योंकि उस उनका वो स्कार्फ बहुत फेमस हुआ था सो हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको उस स्कार्फ के बारे में कोई जानकारी है जब विक्रांत ने यह सवाल किया तब ना सिर्फ विक्रांत की बल्कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी सब लोग मिस्टर वीरेंद्र के बोलने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो क्यूँकी इस सवाल का जवाब केस के लिए बड़ा निर्णायक साबित होने वाला था हालांकि मिस्टर तलवार ने इस सवाल का जवाब बड़ी आसान सी भाषा में दिया आप लोगों को अभी भी वो स्कार्फ याद है वाह वैसे आपको बता दें कि वो पीले फूल वाला स्कार्फ इस वक्त भी मीनाक्षी जी के पास सुरक्षित है वो स्कार्फ मीनाक्षी जी को एक फिल्म डायरेक्टर ने तोहफे में दिया था उस वक्त वो स्कार्फ बहुत महंगी थी